बसमान हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में, दिस्थान में।, दिस्थान में। कुछ दिन कुछ पहले दहली की सरजमीन एक फ़िरका वाराना फसाद जिसमें कई मुसलमानों की शहादत हुई थी कुछ शरपसंदों ने मुसलमानों को निशाना बनाया और नसलमानों पर हमला कर करके ने शही शही किया, किया ने मारा पीटा, पीटा कई लोगों के घर दुकानों को जला दिया गया, गया, गया। ये तमाशा खुले आया दिन दहाड़े पर फरवरी सन दो हज़ार बीस में हमारी हुफ़ तमाशा बनकर देखती रही और इन मजलूम को कोई इंसान संभाल सका तो इसी, तो इसी हालात हाला को मद्देनजर रखते मद्दे हुए दे एक हमसे उन शहीदों के नाम, के नाम, नाम, नाम की। की। एक नज्म लिखी है मैंने जिसका है फसाद का तो कलाम में लिफ्टी हुई दुकाने देख रहा हुआ शोलों में लिपटी हुई दुकानें देख रहा दे हूँ नफरत की उठती हुई तलवारें देख दे रहा शोलों दे दे में हुई देख रहा हूँ नफरत की उठती हुई तलवारें देख रहा हूँ ईटों से पत्थरों से घर बनते हैं मगर ईटों से पत्थरों से घर बनते हैं मगर यहां जख्म खाती, खाती हुई, हुई। आवाजें देख रहा हूँ यहां जख्म खाती हुई आवाजें देख रहा हूँ में लुटी हुई दुकानें देख रहा वाह वाह क्या खूब तमाशा लगा है सरे बाजार यहाँ वाह क्या खूब तमाशा लगा है सरे बाजार यहाँ हर तरफ बिखरी हुई लाशें देख रहा हर तरफ बिखरी हुई लाशें लाशे देख रहा हूँ शोलों में लुटी हुई दुकानें देख रहा हूँ मजहब के, के नाम पर, नाम पर नाम वो, नाम वो करते हैं सियासत मजहब के नाम पर वो करते हैं सियासत घर एक है मगर कई दीवारें देख रहा हूँ घर एक है मगर कई दीवारें देख रहा हूँ शोलों में लिपटी हुई दुखाने देख रहा अपनी ही खून में लिपटी हुई औलाद को देख कर चा के जिगर करती हुई माए देख रहा चा के जिगर करती हुई माए देख रहा शोलों में लिपटी हुई दुकाने देख रहा अदावत के शोलों ने यहा सब कुछ मिटा दिया अदावत के शोलों ने यहाँ सब कुछ मिटा दिया घर घर से उठती हुई आहें देख रहा रही घर घर से उठती हुई आहें देख रहा हूँ शोलों में लुटी हुई दुकानें देख रहा हो कितनी तू कितनी खुनेजियाँ करेगा जमी पे मगर।, मगर तू कितनी खुरेजियाँ करेगा पे मगर आसमां से होती नाजिल वो बलाएँ देख रहा आसमां से होती नाजिल वो बलाएँ देख रहा शोलों में लुटी हुई दुकानें देख रहा इतना फसाद झगड़े क्या हासिल है जिंदगी है उफ इतना, इतना फसाद झगड़े क्या हासिल है दर्द शोलों में लिट्टी सही हुई राहें राहें देख देख रहा रहा दर्द हुई हुई शूलों में दुकानें देख रहा खा के वतन तन एक है हम दोनों में फिर क्यों खा के वतन तन एक है हम दोनों में फिर क्यों, क्यों? ये ऐ, हिंदू और मुसलमान के, दर्म्यान के दर्म्यान फर्क, फर्क, फर्क वाज़े, वाज़े करने के लिए capital, लिखा गया है है है भी समझ जाएगा वतन वतन एक एक हम हम दोनों दोनों में में में फिर फिर क्यों क्यों तुझ की वो निगाहें देख रहा तशद की वो, वो निगाहें देख रहा हूँ शोलों में लुटी हुई दुकानें देख, देख रहा हूँ अः खुदा एक, एक नई सुबह खैर का आगाज करा दे, एक नई सुबह खैर का आगाज करा दे अब अब दम घूटती मुल्क की हवाएं देख रहा हूँ मुल्क की हवाएं देख रहा हूँ शोलों में लुट्टी हुई दुकानें देख, देख रहा हूँ क्या खत्म होगा शाकिर ये गारत, गारत का तमाशा, गारत गारत गारत तमाशा। क्या खत्म होगा शाकिर गारत, गारत का तमाशा अब गली गों से उठती हुई दुआएं देख रहा हूँ अब गली गलूचों से उठती हुई दुआएं देख रहा हूँ शोलों में लुटी हुई दुकानेंें देख रहा हूँ नफरत की उठती हुई तलवारें देख रहा हूँ शोलों में लुटी हुई दुकानें देख रहा हूँ शोलों में लुटी हुई दुकानें देख रहा हूँ नफरत की उठती हुई तलवारें देख रहा हूँ नफ़रत की उठती हुई तलवारें देख रहा हूँ